मिसिस वाऊ को कभी गाय नहीं चाहिए थी मार्था फ्रीमैन चित्र स्टीवन सारलेनो। एक दिन मिसेस वाओ अपनी घास काट रही थी वहीं पर एक गाय खड़ी थी मिसेस वाओ ने गाय को भगाने की कोशिश की लेकिन गाय नहीं भागी। मिसेस वाओ को कभी कोई गाय नहीं चाहिए थी मिसेस वाओ के पास मियाऊ नाम की एक बिल्ली थी मियाऊ का काम चूहों को पकड़ना था लेकिन उसे सोना पसंद था मिसेस वाऊ के पास भोगो नाम का असली कुत्ता था आलसी कुत्ता था मिसेस वाऊ के पास भोगो नाम का एक आलसी कुत्ता भी था भोगो का काम घर की रखवाली करना था लेकिन उसे बस खाना ही पसंद था जब म्याऊ और भोगो ने उस बड़ी हट्टी कट्टी गाय को देखा तो उन्हें एक विचार आया वे उस गाय को काम अपना काम करना सिखाएंगे फिर म्याऊ और भौबो पूरे दिन मजे से सो सकेंगे और खा सकेंगे म्याओ और भोगो ने मिसेिस वाऊ से गाय को रहने देने की भीख मांगी मिसेस वाऊ को कभी गाय नहीं चाहिए थी लेकिन वो अपने आलसी पालतू जानवरों से काफी प्यार करती थी हम गाय रखेंगे मिसेस भा ने कहा कम से कम अभी के लिए तो मियाऊ ने गाय को चूहे पकड़ने का तरीका दिखाया उसे अपन, उसने अपनी पूछ घुमाई अपनी दुम हिलाई फिर वो उछली उसने चूहा पकड़ लिया अब गाय की बारी थी गाय ने अपनी पूछ घुमाई गाय ने अपनी दुम हिलाई गाय चूहे के पास गई और जिप चूहा झट से भाग गया मियाऊ ने सिर हिलाया वो गाय बेकार है उसने कहा जब डाकिया आया तब भौभाव गाय को घर की रखवाली करना दिखाया उसने अपने डरावने दांत दिखाए वो गुर्राया वो जोर से भौंका, भौं भौं भौं भौ डाकिया भौ, भौ, भौ। डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया अब गाय की बारी थी गाय ने आँखें मिचकाई गाय मुँह में घास चबा रही थी गाय ने कहा mmm. गाय को देखकर डाकिया छिपा नहीं उसने गाय की पीठ को दोस्ताना ढंग से थपथपाया भाव भौ, भव ने सिर हिलाया यह गाय बिल्कुल बेकार है उसने कहा फिर म्याूँ और भौभा दोनों मिलकर बहुत दुखी हुए मिशेष भाव ने घास काटना बंद कर दी क्या बात है उन्होंने पूछा मैं ने मिसिस भाऊ को चूहे के बारे में बताया भावो ने मिसिस भाऊ को डाकि के बारे में बताया वो गाय बेकार है उन्होंने कहा लगता है हमें अपना काम खुद ही करना होगा मिसिस भाऊ अपने आलसी पालतू जानवर पर हंसी क्या तुम्हें नहीं पता कि गाय केवल दो काम ही कर सकती है मिसिस भाऊ ने कहा गाय घास खा सकती है और गाय दूध दे सकती है मिसिस भाऊ के दिमाग में एक विचार आया यह गाय काफी उपयोगी है उन्होंने कहा उन्होंने गाय की पीठ को दोस्ताना ढंग से थपथपाया अब मिसेस भाऊ के पास दो नए काम वो गाय का दूध निकालती है और दूध वो दूध से आइसक्रीम बनाती है लेकिन मुसेस वाऊ को वो काम अच्छे लगते हैं अब मिसेस वाऊ को कभी घास नहीं काटनी पड़ती है और मियाँ भाव आइसक्रीम खाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं यहाँ तक कि वे अपने कामों को अच्छी तरह करते हैं हर दिन मिसेस वाऊ गाय की पीठ को एक दोस्ताना अंदाज में थपथपाती हैं अगर सच कुछ हो वो कहती हैं तो मैं हमेशा से एक गाय चाहती थी